मां निर्मला की नींद बाहर रसोई घर में जली बत्ती देखकर खुल गई उसे एकाएक लगा भोर हो गई है उठकर कमरे से बाहर आ गई दीवार पर टंगी घड़ी देखी तो पाया अभी रात के दो बज रहे हैं रसोई घर में झांका तो देखा वीणा को परेशान सी खड़ी गैस पर पानी गर्म कर रही थी इतनी रात गए वीणा को पानी गरम करने की क्या सूझी वह रसोई घर में चली आई वीणा ने मां को देखा और चौंकते हुए बोली अरे मां आप कैसे उठ गई मेरी तो बर्तन की आवाज से नींद खुल गई लगा सुबह हो गई तुम इतनी रात को यह पानी गर्म क्यों कर रही हो पूछा मां ने उत्तर के रूप में पाया वीणा की हड़बड़ाहट को दबे स्वर में वीणा ने कहा देव को गर्म पानी की बोतल दे रही हूं उन्हें जरा सा दर्द हो रहा है दर्द कैसा दर्द क्या हुआ उन्हें मां थोड़ा घबरा गई कुछ नहीं मां कमर में दर्द हो रहा है बस आप सो जाओ चिंता ना करो अभी ठीक हो जाएंगे वीणा ने बात को इतना कह गैस बंद कर दी मां ने आगे बढ़कर उसकी सहायता की रबड़ की बोतल में पानी डालने की वीणा चाह रही थी मां उनके कमरे में ना जाए लेकिन रोकती कैसे वह तो उससे पहले ही कमरे में चाप पहुंची देव ने उन्हें नहीं देखा वह औंधे मुंह पलंग पर लेटा हुआ था हाथ उसका अपनी कमर के नीचे खुले पर था दर्द में तड़प रहा था वह कुछ समझ ना आया उन्हें वही खड़ी रही कुछ पल वीणा भीतर आई तो इशारे से उसने मां को बाहर जाने को कह दिया मां निर्मला को भी उसका इशारा उचित लगा वह चुपचाप बाहर चली आई नींद उसकी आंखों से दूर भाग गई थी कान उसके देव के कमरे की ओर लगे थे परेशानी बढ़ती जा रही थी देव के करहाने की आवाज आ रही थी ये क्या हो गया है देव जी को ना जाने क्यों दर्द हो रहा है मां निर्मला ने अपने पति को धीरे से हिलाते हुए कहा पन्नालाल की आँख खुल गई उठकर बैठते हुए वह बोले क्या हुआ क्यों नींद नहीं आ रही ना जाने क्या हुआ है देव जी को बहुत दर्द हो रहा है आवाज सुनी तो नींद खुल गई इतनी रात को उनके कमरे में भी गई लेकिन वीणा ने बाहर जाने को कह दिया निर्मला ने मन में आई शंका को बताया तबियत खराब हो गई होगी ज्यादा देर बैठने से दर्द हो जाता है अब सोने की कोशिश करो सुबह पूछ लेना यह कहकर पन्ना लाल तो दूसरी ओर मुंह करके फिर सो गए लेकिन मां निर्मला की आंखों से नींद दूर भाग गई थी सात के कमरे में उनकी बेटी जाग रही है परेशान है वह कैसे सो सकती है इसी उधेड़बुन में सवेरा हो गया देखा उन्होंने वीणा फिर पानी का पतीला गर्म करके कमरे में ले जा रही है इस बार बोतल में नहीं पूरा पतीला कमरे में जाता देखकर वह फिर बेचैन हो गई हो ना हो देव की तबीयत बहुत खराब है हिम्मत जुटाई और धीमे से उठकर वीणा के कमरे के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी क्षण भर पश्चात ही वीणा ने दरवाजा खोला मां को देखकर बोली अरे आपको लगता है नींद नहीं आई तुम इतनी देर से जाग रही हो देव जी परेशान हैं ऐसे में मुझे नींद कैसे आती मां ने अपनी परेशानी वीणा से कही अब दर्द कैसा है आराम है कहा वीणा ने अभी बाथरूम गए हैं एक बात पूछू वीणा बाथरूम में पानी का गीजर लगा है फिर भी तुम रसोई से पानी गरम करके देती हो सुबह सवेरे ऐसी कैसी आदत है देव जी की मां के चेहरे पर कौतूहल था यह जिज्ञासा शांत करना चाहती थी वह पहले ऐसा देहरादून में भी उन्होंने देखा था वहां तो गीजर नहीं लगा था लेकिन यहां तो लगा है फिर भी पानी रसोई से क्यों अभी और भी पूछना चाह रही थी फिर बोली बाथरूम में भी एक घंटा लग जाता है बहुत देर तक क्या करते हैं अब क्या बताएं मां को छोटी सी बात और उस बात का खुलासा करना नहीं चाहती थी वह मां से जीवन में पहली बार उसने कुछ छिपाया था आज तक ऐसा कुछ घटा भी तो नहीं था उसके जीवन में जो छिपाने की जरूरत पड़ती उसे मां का प्रेम मां को सामने देखकर चाहती थी वह अपना जी हल्का करना लेकिन दबा रही थी अपने मन की इच्छा उसी भाव से बोली अपनी अपनी आदत होती है मां देव को सफाई की चिंता रहती है गीजर का पानी टंकी से आता है और रसोई में पानी सीधा नलके से शुरू से वहम है उन्हें उसी पानी से नहाते हैं तर अटपटा था मां संतुष्ट नहीं हुई बोली अजीब बात है बेटा ऐसा तो नहीं देखा कभी एक पतीले पानी से वह एक घंटे तक कैसे नहाते हैं मां संतुष्ट नहीं थी। वीणा को कुछ उत्तर भी नहीं सूझ रहा था। बात बदलते हुए बोली, चलो माँ, छोड़ो यह सब, आओ छत पर टहलते हैं। वे दोनों छत पर आ गए। घर के साथ ही पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना, लगभग तीस फुट ऊंचा। शीतल वातावरण में उसकी हवा में और अधिक शीतलता थी वीणा जब भी सुबह सवेरे थोड़ा बोझिल महसूस करती वही आकर बैठ जाती थी सीढ़ी के किनारे और पीपल के वृक्ष की टहनियों को देखती रहती मां साथ थी लेकिन वह चुप थी मां को लगा आज जैसे वीणा एकाएक बदली सी लग रही है जो खुशी पहले देखी थी उसके चेहरे पर वहां गंभीरता विद्यमान थी वीणा का चेहरा आज उसे बुझा दिखाई दे रहा था शायद मां का प्यार था जो उसे सब बदला दिख रहा था गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जन्म से कुछ नहीं होता गुण से गुणों का जन्म होता है जन्म से कर्म का रूप बनता है परिस्थितियां नए-नए कर्म रचती हैं और स्वभाव के मिश्रण से ज्ञान के भाव से मानव कर्म अपनाता है। ऐसे में जन्म से नहीं निर्धारित होता वर्ण। वर्ण स्वभाव के अनुरूप होता है। वर्ण परिस्थिति के अनुरूप होता है। वर्ण हर प्राणी में, हर भाव में, हर दम बदल सकता है। ज्ञान से, संस्कार से, परिस्थिति से, नित्य नवीन कर्म से प्राणी का नियत कर्म निर्धारित होता है समाज की संरचना में भी सभी वर्ण प्रधान ज्ञानी जन का ज्ञान क्षत्रिय का बल वैश्य का व्यापार कर्म और शूद्र का सेवा धर्म महान है इन चार भावों की संरचना से बनता है समाज यही चारों भाव हर परिवार में भी विद्यमान होते हैं घर का हर सदस्य किसी ना किसी भाव किसी ना किसी कर्म का प्रतीक होता है सभी अपना अपना योगदान देते हैं हर घर में लेकिन एक प्राणी ऐसा भी होता है जो इन चारों भावों को अपने में समेटे होता है वह रूप है मां का हर मां का रूप चतुर्भुजी होता है माँ के रूप में हर नारी अपने बच्चे के लिए ब्राह्मण बन ज्ञान संचारित करती है मां के रूप में हर नारी क्षत्रिय बन अपने बच्चे की रक्षा करती है मां के रूप में हर नारी वैश्य बन परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती है मां ही के रूप में नारी शूद्र भाव से अपने बच्चों की सेवा करती है परिवार तभी पूर्णता पाता है जब मां अपने परिवार के धान के लिए चारों भावों से युक्त हो उसकी मंगल कामना करती है ऐसी मां हर किसी को अपने घर में मिल जाएगी यह मां ज्ञान का पुंज है और यही ज्ञान का पुंज विद्यमान था मां निर्मला में एकांत में वीणा को निहारती हुई मां पढ़ रही थी वीणा के हृदय में बसी तरंगों को उसे उसके भीतर एक गहरी चुप्पी छाई दिख रही थी उन्हीं भावों में विचरती बोली बेटी ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तुम जो बाहर से बहुत खुश दिखती हो मुझे भीतर ही भीतर कहीं कुछ सोचती हो हरदम भीतर ही भीतर कई सारे भाव विचरते हैं तुम्हारे मन में ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छिपाना चाह रही हो मां की उसके हृदय में बसे भावों को पढ़ पाने की क्षमता को देखकर वीणा ने अपनी दृष्टि उठाकर मां को देखा पल भर में ही उसने अपनी दृष्टि हटा ली उसके चेहरे से मां से कुछ भी छिपा पाना मुश्किल लगा उसे उसे लगा यह वही मां है जिससे वह बचपन से लेकर शादी तक अपने मन की हर बात कह देती थी यह वही मां है जिससे उसे मन में बसी किसी भी शंका का समाधान मिल जाता था यह वही मां है जो उसकी हर चाह को बड़े प्रेम से था देती रही है वीणा उससे कुछ छिपा न पाई एकाएक आंसुओं की अविरल धारा बह निकली वह गोदी में सिर रख कर फफकने लगी मां निर्मला के कानों को विश्वास नहीं हो रहा था ये क्या कहे जा रही है वीणा देव जो कितना सुंदर कितना सौम्य यह कैसा भाव है उसका कैसा जीवन जी रहा है अधूरापन देव का जो कितना व्यग्रस्त किए है उसकी बेटी को मन हल्का हुआ तो सोचने लगी अपनी बेटी के बारे में कितना विशाल है वीणा का हृदय सब जानकर भी कैसे अपना लिया उसने देव को सब जानकर भी वह उसके परिवार से गिला नहीं रखती कितनी खुश रहती है वह मां एक ही बात मन में आई शायद यह मेरे भाग्य में लिखा था मैंने देव के गुणों को अपना लिया मैंने उसके गुणों में जीना सीख लिया मैं उसके दोष को देख नहीं पाई यह संस्कार मुझे डैडी से मिले बचपन से ही सुनती थी श्री कृष्ण की वाणी को बचपन से सुनती थी गीता भाव को कि गुणवानों के गुणों को देखो गुण में दोष कभी ना ढूंढो मेरे भाग्य में देव का आना लिखा था मैंने अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दिया है अब मेरे जीवन का ध्यय है देव की मंगल कामना सब ठीक चल रहा है मां कुछ पल चुप रही वीणा फिर बोली मैंने सोचा था और स्वयं से वायदा किया था कि किसी को यह बात ना कहूंगी लेकिन मैं रह नहीं पाई आपसे कुछ छिपा नहीं पाई पिछले हफ्ते अमित से भी कह बैठी अपने दिल का हाल मम्मी बस आपसे मेरी विनती है कि इस विषय में आप कभी भी देव या उसके परिवार वालों से कोई जिक्र ना करना। मैं खुश हूँ और यही सोचती हूँ कि ऐसे ही मेरी खुशी बनी रहेगी। अभी तक सब ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक रहेगा। वीणा के भाव विनती भरे थे। मन तो बुझ गया है मेरा। बेटी कैसे अपने मन में यह पूजा छिपाए रह सकती हूँ? तब माँ ने कहा, लेकिन यह पूज मेरे विवाहित जीवन की मंगल कामना से बड़ा तो नहीं। जो हो चुका है उसका अब क्या रोना? माँ जो हो रहा है मैं उसी से खुश हूँ। यही सोचकर मेरा मन शांत हो गया है कि यह सब यदि शादी के बाद होता तब हम क्या करते? वीणा ने माँ को तसल्ली देनी चाही। तब यही सोचते कि भाग्य में लिखा था, माँ वीणा के भावों को ही व्यक्त कर बैठी। तो यही बात है। यह मेरे भाग्य में ही लिखा था। मुझे तो जो कुछ भी पता चला है, शादी के बाद ही पता चला है। और मैं इसमें किसी पर दोष मढ़कर भी शांति नहीं पाऊंगी हां कुछ करती तो शादी की पहली रात को ही करती तब भी बहुत सोचा था लेकिन फिर यही अपने भाग्य की देन मानकर सहर्ष अपना लिया अब मैं देव को अपना दूसरा रूप मानने लगी हूं वह बहुत कष्ट पा चुका है मैं अब उसके कष्टों को कम करना चाहती हूँ। उसकी भावनाओं की थालिये रहना चाहती हूँ। अब उसके कष्ट बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। वीणा के मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। एकाएक उसे अपने मन से डर भाग गया लगता था। मां से कहकर वह बह बहुत हल्का महसूस कर रही थी स्वयं को और देव जैसे अपने और करीब आया लग रहा था। जैसे आज उसे लगा था कि देव के हर भाव को वह ही नहीं सब जानते हैं मां निर्मला चुप रही वीणा की बात सुनकर गुमसुम सी बैठी रही वीणा कुछ देर मां को देखती रही फिर बोली मां अब तुम कुछ मत सोचो चिंता मत करो तुम्हारी बेटी खुश है और इसी में तुम्हारी खुशी है देव को अपना समझती रही हो अब तक उसे अपना ही बेटा मान लो अपना मान लोगी तो तुम्हें स्वयं लगेगा कि जो कुछ भी हुआ है किसी अच्छे के लिए हुआ है ऐसे में किसी के साथ तुम्हें गिला नहीं रहेगा मां निर्मला का हृदय विशाल था लेकिन इतना भी विशाल नहीं था शायद कि वीणा के भावों को झट से अपना लेती क्या हुआ उसके साथ इतना बड़ा धोखा धोखे में जल्दी-जल्दी बात को घुमा फिराकर अखबार के विज्ञापन में व्यक्त करके स्वयं को सांत्वना दे दी यही सोचकर अपने कर्तव्य से विमुक्ति पाली की जैसे बेटी वाले हैं बोझ है बेटी उन पर बस लड़के की उपलब्धियों को देखकर ही सब आंखें मूंद लेंगे ऐसा क्यों कर सोच लिया देव के परिवार वालों ने क्या वीणा में कुछ कमी दिखी थी जिसे वह ढक गए अपनी वीणा तो सर्व गुण संपन्न है सबसे निराली घर भर की चिंता करने वाली अपनी इस बेटी पर तो मां को सदा से गर्व रहा है ऐसे में यह सब कैसे हो गया बेटी को देखा मां ने वह उसकी गोद में सिर रखे आंखें मूंदे थी वह तो संतुष्ट है उसकी सोच सबसे निराली है उसने देव को अपने जीवन साथी के रूप में सहज स्वीकार कर लिया है ये भाव कैसे हैं अपनी सभी इच्छाओं अपनी सभी आकांक्षाओं को समर्पित कर दिया उसने इतनी सहजता से देव की परिस्थितियों पर उसके मन की माप संभव नहीं यह कैसा बंधन है यह बंधन मां निर्मला को तो जंजीर लग रहा था जैसे उनकी बेटी इन जंजीरों में बंद गई है, चाहकर भी उनसे छूटना नहीं चाहती। यह समर्पण भाव है, या फिर हालात के सहारे स्वयं को छोड़ देने का कायर भाव? स्वयं से प्रश्न करती निर्मला अपनी बेटी से बोली, तुम स्वयं को इस भवर में फंसा तो नहीं पा रही? हम तुम्हारे साथ हैं बेटी, तुम हमार देहरादून चलो बैठकर कुछ निर्णय करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है इतनी बड़ी बात पर पर्दा और उस पर तुम्हारा चुपचाप सब स्वीकार कर लेना मुझे तो लग रहा है जैसे अभी भी तुम और किसी बात पर पर्दा डाल रही हो मीना उठकर बैठ गई मां की बात सुनकर बोली यह कैसी बात कर रही हो मां मैं ना कहती तो कैसे पता लगता आपको जो है वह कह दिया मेरा मन हल्का हो गया और मां इससे आगे ना मैंने कभी सोचा है और ना सोच सकती हूं आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं जैसे यहां किसी दबाव में जी रही हूं मुझे तो सब ठीक लग रहा है मैंने तो आपको एक बीती कहानी सुना दी वह कहानी मेरी देखी हुई नहीं है लेकिन वह कहानी मुझे अपनी लगती है देव कोई अभी आकर मिल गया नहीं लगता देव का साथ मुझे पिछले जन्मों का संबंध लगता है देव का साथ पाकर मैं दुख नहीं पा रही कोई कष्ट नहीं भोग रही वह मुझे अपना जीवन लग रहा है और उसके हर रूप में स्वयं को उपस्थित पाकर लग रहा है यह साथ मेरे जीवन का उद्देश्य है अपनी इच्छाएं मुझे देव की साथी बनकर पूरी होती लग रही हैं वह भावनाओं में भेककर बोली तुम्हें मेरी कसम माँ इस बात को विसरा दो फूल जाओ कि मैंने आपको कुछ कहा है और माँ क्या कहती देखती रह गई वीणा को दूसरे के भावों में जी रही वीणा का यह रूप उसे मोहित किए जा रहा था उन्हें लगा जैसे यह वीणा तो बहुत ऊपर है सबसे यह विरक्ति भाव अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर जीने की तमन्ना एक साधारण मानव में नहीं हो सकती वह जैसे यह जीवन अपने देव के लिए ही जीना चाहती है अपनी हर इच्छा अपनी हर चाहना जैसे देव की हर भावना के अनुरूप बनाना चाहती है, यह प्रेम भाव जैसे जन्म-जन्मांतर के रिश्तों का प्रतीक है, ऐसे में उसे लगा कि वीणा को जिस बात में खुशी मिल रही है, उसी भाव में उसे प्रसन्न रहना चाहिए, तब प्रेम से निर्मला ने वीणा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो मुझसे अधिक सहनशील ह कई गुना समझदार मुझे गर्व है तुम पर जो पीछे नहीं देख रही बस आगे अच्छा देखने की तमन्ना है तुम चिंता ना करो देव के हर भाव में तुम मुझे अपने साथ पाओगी फिर कुछ रुककर बोली मैं अपने तरीके से तुम्हारे डैडी जी से बात कर लूंगी तुम अब किसी से कुछ ना कहना वीणा मां के शब्द सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार करने लगी। उसे अपनी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ लगने लगी थी। जी हल्का हुआ दोनों का, तब वे नीचे आ गई। देव तब तक नहाकर कर ड्राइंग रूम में बैठा था। पास में पन्ना लाल भी बैठे थे और दोनों के बीच अखबार की किसी खबर को लेकर बात हो रही थी। आंसुओं की अविरल धारा पहन निकली पन्नालाल की आंखों से उन्हें जैसे विश्वास ही ना हो रहा था निर्मला के शब्दों में यह क्या कह रही है निर्मला कैसे हुआ यह सब स्वयं को दोषी खड़ा पा रहे थे वह क्यों वह दोषी नहीं बेटी की शादी हो जाए जल्दी से हाथ पीले करके विदा कर दे जल्दी से बोझ थी क्या वह जो बिना जांच पड़ताल किए हाँ कहती बिना सोचे समझे कैसे सब जल्दी से हो गया अखबार का विज्ञापन भी नहीं पढ़ा था उन्होंने पढ़ते तो शायद डिक्शनरी ही खोल लेते क्यों लिखा था वैसा यह जिज्ञासा तो शांत कर लेते बेटी ने जो कहा उसी को मान गए और शेष सब ईश्वर पर छोड़ दिया देव को देखा था हर रूप उसका उन्हें अपनी बेटी के अनुरूप लगा ऐसे में जब सब कुछ हो गया वह अच्छे के लिए ही सोचकर हुआ ऐसे में अभी तक सब ठीक है फिर काहे का रोना जो नहीं हुआ उसकी कल्पना में तस्वीर खींचना और उसके लिए शोर मचाना यह सब उचित नहीं ऐसे ही भावों को लिए उन्होंने स्वयं को सांत्वना दी और निर्मला से बोले अब जो हो चुका उस पर नहीं सोचो अब जो जैसा है ठीक है जैसा मेरी बेटी के भाग्य में लिखा था जैसा उसके भाग्य में लिखा होगा वही होगा अभी तक वह खुश है अच्छा परिवार है अच्छे लोग हैं बेटी जो चाह रही है वैसा ही हमें करना चाहिए इतनी बात कहकर उन्होंने निर्मला को ढाडस बंधाया पन्नालाल के संभाव को देखकर निर्मला को लगा जैसे वीणा अपने पिता की सोच के अनुरूप ही है पन्नालाल के ज्ञान की बातें उसके संस्कार जैसे वीणा के रूप में उजागर थे इतनी सहजता से उन्होंने अपनी पुत्री के भावों को अपना लिया था कभी कभी हम अपनी सोच अपने तक ही रखना चाहते हैं दूसरे की सोच में हमें शायद अपने भाव भरने अच्छे नहीं लगते। पन्ना लाल की भी यही प्रकृति थी। निर्मला भी अपने मन को तसल्ली दे रही थी। दोनों ने एक दूसरे को तो समझा दिया, लेकिन दोनों का मन अपने आप में बोझिल हो गया था।